श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग श्री रामकृष्ण देव का मानव स्वभाव अवतार पुरुषों के जीवन की विवेचना के द्वारा किन अपूर्व विषयों का परिचय मिलता है धर्म जगत में जो महापुरुष अदृष्ट पूर्व नवीन साचे का जीवन प्रदर्शित कर जाते हैं आज तक ईश्वरावतार रूप से जगत उनका पूजन करता चला आ रहा है अवतार वर्ग धर्म जगत में नवीन मत तथा नवीन पथ का आविष्कार करते हैं स्पर्श मात्र से ही दूसरों के भीतर धर्म शक्ति संचारित कर देते हैं उनकी दृष्टि इस अनित्य संसार में काम कांचन के कोलाहल की ओर कभी भी आकृष्ट नहीं होती उनके जीवन की मीमांसा एवं विवेचना करने पर यह भली भांति विदित होता है कि दूसरों को मार्ग प्रदर्शन करने के निमित्त ही उनका आविर्भाव हुआ है भोग साधन अथवा मुक्ति प्राप्त करना उनके जीवन का ध्येय नहीं होता अपितु दूसरों के दुख में सहानुभूति तथा दूसरों के प्रति प्रगाढ़ प्रेम ही उन्हें विभिन्न कार्यों में प्रेरणा प्रदान कर दूसरों के दुख निवारक मार्ग का आविष्कार करने का हेतु बनता है श्री रामकृष्ण देव की देवकांति का जब तक हमें दर्शन प्राप्त नहीं हुआ था तब तक भगवान श्री कृष्ण बुद्ध ईसा शंकराचार्य श्री चैतन्य देव आदि अवतार रूप से प्रसिद्ध महापुरुषों के जीवन वेद को समझने में हम एक प्रकार से असमर्थ जैसे थे हमें ऐसा प्रतीत होता था मानो उनके जीवन की अलौकिक घटनाएं, अनुयायियों की संख्या बढ़ाने के लिए ही उनके शिष्य परंपरा द्वारा रचित रोचक कथा मात्र है तथा अवतार के विषय में यही धारणा होती थी कि वह सभ्य जगत के विश्वास क्षेत्र के बाहर का कोई अद्भुत काल्पनिक प्राणीविशेष है अथवा ईश्वर का अवतार लेना संभव है यह प्रतीत होने पर भी उनमें हम लोगों की तरह मानवभाव विद्यमान है यह हमें विश्वास नहीं होता था उनके शरीर में भी हमारी तरह रोग आदि हो सकते हैं उनके चित्त में भी हम लोगों की तरह हर्ष शोकादि विद्यमान है उनके भीतर भी हमारी तरह प्रवृत्तियों का देवासुर संग्राम हो सकता है इस बात की हम धारणा नहीं कर पाते थे श्री रामकृष्ण देव के पवित्र स्पर्श से ही हमें इन विषयों की उपलब्धि हुई है अवतार शरीर में देव तथा मानव दोनों भावों के अपूर्व सम्मिलन की बात हम सभी ने पढ़ी या सुनी है किंतु श्री रामकृष्ण देव का दर्शन प्राप्त करने से पहले यह बात कभी नहीं सोची थी कि, कि किसी मानव के भीतर बालक भाव तथा कठोर मनुष्यत्व का एक साथ समावेश हो सकता है बहुत से लोग यह कहा करते हैं कि पाँच वर्ष के शिशु की भांति श्री रामकृष्ण देव के बालक स्वभाव को देखकर ही वे दे उनके प्रति आकृष्ट हुए थे अबोध बालक सभी का प्रेमास्पद होता है तथा सब लोग उसकी रक्षा के लिए स्वभावतः व्यस्त हो उठते हैं पूर्ण वयस्क होने पर भी श्री रामकृष्ण देव को देखकर कर लोगों के हृदय में इस भाव की स्फूर्ति हुआ करती थी तथा वह भाव उनको मुग्ध एवं आकृष्ट करता रहता था यद्यपि किसी अंश में उनका यह कहना सत्य है फिर भी हमारी यह धारणा है कि श्री रामकृष्ण देव के केवल विशुद्ध बालक भाव से ही लोग उनकी ओर आकृष्ट होते थे सो बात नहीं है किंतु दर्शकों के मन में हर्ष और प्रेम के साथ ही साथ उस समय श्रद्धा एवं भक्ति का उदय होते देखकर यही कहना पड़ता है कि कुसुम सदृश कोमल बालक वेश में आवृत्त उनके भीतर का वज्र कठोर मनुष्यत्व ही उस आकर्षण का कारण था अयोध्यापति श्री रामचंद्र के लोकोत्तर चरित्र का वर्णन करते हुए भारत के यशस्वी कवि ने कहा है वज्रादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी कोनो नो विज्ञात मर्ती श्री रामकृष्ण देव के संबंध में भी यह बात पग पग पर कही जा सकती है श्री रामकृष्ण देव का बालक भाव एक अभिनव वस्तु थी असीम सरलता अपार विश्वास अपूर्व सत्यानुराग उस बालक के हृदय में सदा प्रकट रहते हुए भी विषयी मानव को उसमें केवल निर्बुद्धिता तथा विषय बुद्धिराहित्य का ही परिचय मिलता था सभी लोगों की विशेषकर धार्मिक चिन्हधारियों की बातों में श्री रामकृष्ण देव का प्रगाढ़ विश्वास था अपने देश तथा के के के प्रचलित भावों द्वारा उनके भीतर इस अद्भुत बालक भाव होने में विशेष सहायता प्राप्त हुई थी। श्री रामकृष्ण देव की जन्मभूमि कामारपुकुर गांव शष्य अंग में हरिश समुद्र रूप अथवा उसके अभाव में धूसर मृतिका समुद्र की भांति अवस्थित अनेक योजन व्यापी विस्तृत मैदान उसमें बाँस वट खजूर आम पीपल आदि वृक्षों से आच्छादित किसानों द्वारा निर्मित मिट्टी की सुपरिष्कृत ढापुओं की तरह शोभायमान पर्णकुटिया गहरी नीली पत्तियों वाले बड़े बड़े ताल वृक्ष भ्रमर गुंजन समन्वित कमलों से आच्छादित हालदार पुकुर आदि प्रसिद्ध विशाल सरोवर समूह बूढ़ो शिव वृद्ध शिव आदि प्रख्यात देवाधिष्ठित ईट या पत्थर से निर्मित छोटे छोटे देवालय गांव से कुछ ही दूरी पर अवस्थित प्राचीन गढ़ नामक किले के भग्न स्तूपों का ढेर गांव की अंतिम सीमा पर तथा किनारे पर अस्थियों से भरे हुए अत्यंत प्राचीन शमशान तीर्णाच्छादित गोचर भूमि आभ्रकानन वक्र गति से प्रवाहित भूतिरखाल नाम की छोटी सी नहर तथा समग्र गांव के आधे से भी अधिक गाँव के बीच जाता हुआ वर्तमान से जगन्नाथ धाम का यात्रियों से परिपूर्ण वर्तमान कालीन सुदीर्घ राजमार्ग यह है श्री रामकृष्ण देव की जन्मभूमि कामारपुकुर ग्राम